ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दीन शर्मा की कुछ बाल कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है कर्म सरसर सरसर सर हवाई बहती झरझर झर बहता झरना हिम्मत जो रखता है हरदम उसको, उसको किसी से, से क्या डरना कड़कड़ कड़कड़ बिजली चमके गड़गड़ ओलों का गिरना कायरता कमजोरी होती उसको, उसको पड़ता है मरना दड़बड़ दड़बड़ बच्चे दौड़े जीवन में है कुछ करना जैसे कर्म करेंगे जग में पड़ेगा वैसा ही भरना दूसरी कविता भालू जी ढोलक बाजे ढमढमढम नाचे भालू जी छम छम छम दो, दो पैरों पर, पर खड़ा, खड़ा हो गया ताता थैयाम ता दरख पर चढ़ जाए उल्टा खाके शहद ही लेता दम लेट जाए धरती पर लटपट आए न इसको कभी शर्म घने बाल जो ओढ़ा कंबल, सर्दी का इसको ना गम तीसरी कविता का शीर्षक है क्यों सूरज इतना तपता क्यों है चंदा इतना ठंडा क्यों तारे करे रात भर टिमटिम रात अंधेरा होता क्यों सूरज कहाँ चला जाता है चंदा रात को क्यों आ जाता रात को हम सब सोते क्यों नींद रात को ही आती क्यों नींद में सपने आते क्यों हमको बहुत ही भाते क्यों आंख खुले तो हम पाते हैं खुद को बिस्तर पर ही क्यों चौथी और अंतिम कविता चाला चूहा चूहा गया बाजार में खूब खरीदे आम बिल्ली मिल गई रास्ते में खून हो गया जाम कहाँ जाए कहाँ छुपे बहुत दूर थी बिल्ली दिल की धड़कन बढ़ गई, पैंट हो गई ढीली हिम्मत करके चूहा बोला बिल्ली मैडम आओ आम लाया आपके लिए खूब मजे से खाओ मुझ हिलाकर बिल्ली बोली मुझसे मत घबराओ छोड़ टोकरा आम का मेरे पास तो आओ चूहे ने मोबाइल चलाया उसमें कुत्ता भौंका, दूम दबाकर बिल्ली दौड़ी, दौड़ी। लग गया जैसे चौका अभी आप सुन रहे थे दीनदयाल शर्मा की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल।